छठोपनिष अध्याय भाष्य वल्ली वल्लिधो एकस्य सर्वात्म संसार दुखी तदिति प्राप्त मत इदम उच्यते इस प्रकार एक ही की सर्वात्मकता होने पर संसार दुख से युक्त होना भी परमात्मा का ही सिद्ध होता है इसलिए ऐसा कहा जाता है आत्मा की असंगता सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः न लिप्यते चाक्षुष बाह्य दोषे एक था सर्वूता न लिप्यते लोक दुख ना्य प्रकार संपूर्ण लोक का नेत्र होकर भी सूर्य नेत्र संबंधी बाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा संसार के दुख से लिप्त नहीं होता बल्कि उनसे बाहर रहता है सूर्यो यथा चक्षुस आलोकेन सूर्य यहाँ चक्षुष आलोकन उपकार कवपुरषादुचि प्रकाशन तद्दर्शि सर्वोक चक्षुर सन्न लिप्यते चाक्षुष अशुचियादी दर्शन निमित्त पाप पापदोष बाह्य सूच्यादि संसर्गदोष एक संस्था सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य है जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश से लोक का उपकार करता हुआ अर्थात मूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं को प्रकाशित करने के कारण उन्हें देखने वाले समस्त लोकों का नेत्र रूप होकर भी अपवित्र पदार्थ आदि के देखने से प्राप्त हुए आध्यात्मिक पाप दोष तथा अपवित्र पदार्थों के संसर्ग से होने वाले बाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा भी लोग के दुख से लिप्त नहीं होता प्रत्युत उससे बाहर रहता है लोको यविद्या स्वात्मि अध्यस्तया काम कर्मोद्भवम दुखम अभवती न तो सा पत्म यहां रज्जो शुक्ति कौशर सर गगनसु सर्परजतेदक संति रजतेद विपरीत नज्ज्वादीना ना स्वतोदोष संसर्गिणी विपरीतबुद्ध्यध्यासनता ते न दूषे तेषा लीप विवृत बुद्धाध्यासित लोग अपने आत्मा में आरोपित अविद्या के कारण ही कामना और कर्मजनित दुख का अनुभव करता है किंतु यह अविद्या परमार्थतः स्वात्मा में है नहीं जिस प्रकार की रज्जो शुक्ति मरुस्थल और आकाश में प्रतीत होने वाले सर्प रजत जल और मलिनता ये उन रज्जो आदि में स्वाभाविक दोष रूप नहीं हैं बल्कि उनके संसर्ग में आए हुए पुरुष में विपरीत बुद्धि का अध्यास होने के कारण ही वे उन उन दोषों से युक्त प्रतीत होते हैं किंतु उन दोषों से उनका लेप नहीं होता क्योंकि वे तो उस विपरीत बुद्धि जनित अध्यास से बाहर ही हैं। तथा सर्व लोक क्रियाकारकमक विज्ञान सर्पादी स्थापतम अध्यस्य तम मरणादी दुःखमुभवर्वोकात्मा सन्विपरीता लिप्यते कुतः बाह्य रज्वादी वदेव विपरीत बुद्ध्यास बाह्यो ही सा यी इस प्रकार संपूर्ण लोक भी रज्जु आदि में अध्यस्त सर्पादि के समान अपने आत्मा में क्रिया कारक और फलरूप विपरीत ज्ञान का आरोप कर उसके निमित्त से होने वाले जन्मरण आदि दुख का अनुभव करता है आत्मा तो संपूर्ण लोकों का अंतरात्मा होकर भी विपरीत अध्यारोप से होने वाले लौकिक दुःख से लिप्त नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि वह उससे बाहर है अर्थात रज्जु आदि के समान वह विपरीत बुद्धिजनित अध्यास से बाहर ही है आत्मदर्शी ही नित्य सुखी है किं तथा एक वशी सर्वभूतात् एक बहुधा योती तम आत्म संय पश्य धीरा हे सुखम शास्वतम देतरे जो एक सबको अपने अधीन रखने वाला और संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा अपने एक रूप को ही अनेक प्रकार का कर लेता है अपने बुद्धि में स्थित उस आत्मदेव को जो धीर विवेकी पुरुष देखते हैं उन्हें को नित्य सुख प्राप्त होता है औरों को नहीं सही परमेश्वर सर्वगतः स्वतंत्र तो स्वतंत्रएको न तत्मभ्यधि वाण्यों वशी सर्वे जगद्दशे वर्त कुभूता सदैकसात्म विशुद्ध विज्ञानशुद्धोपाधिभेदवशेन बहुधाननेक यह करोति स्वात्म स्वात्मा सत्तामात्रिना चिंत्यशक्तिवाद तमात्मस्थम स्वशरीर हृदयाकाशे बुद्धौ चैतनयाकारेण अभिव्यक्तमेत वह स्वतंत्र और सर्वगत परमेश्वर एक है उसके समान अथवा उससे बड़ा और कोई नहीं है वह वशी है क्योंकि सारा जगत उसके अधीन है उसके अधीन क्यों है इस पर कहते हैं क्योंकि वह संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा है इस प्रकार जो अत्यंत्य अतंत्य शक्ति संपन्न होने की कारण अपने एक नित्य एक विशुद्ध विज्ञान स्वरूप आत्मा को नाम रूप आदि अशुद्ध उपाधि भेद के कारण अपनी सत्ता मात्र से बहुधा अनेक प्रकार का कर लेता है उस आत्मस्त अर्थात अपने शरीरस्थ हृदयाकाश यानी बुद्धि में चैतन्य स्वरूप में अभिव्यक्त हुए आत्मा को जो लोग देखते हैं उन्हीं को नित्य सुख प्राप्त होता है नी शरीरधार आत्मन आकाशवद अमूर्तवाद आदर्स्थम मुखमिति यद तमेतम ईश्वर आत्मा ये निवृत्तबाव्योन पश्यती आचार्यागमोपदेशन्मुसनुभवती धीरा साम भवति विवेकिनस्मेश्वरभूता शाश्वत निखम आत्मानंदतरेशा बाह्यशक्त अपि अविद्या अविद्यावधा आकाश के समान अमूर्तिमान होने से आत्मा का आधार शरीर नहीं है अर्थात आत्मा निराधार है जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित मुख का आधार दर्पण नहीं है जिनके बाह्य वृत्तियां निवृत्त हो गई हैं ऐसे जो धीर विवेकी पुरुष उस ईश्वर आत्मा को देखते हैं आचार्य और शास्त्र का उपदेश पाने के अनंतर उसका साक्षात अनुभव करते हैं उन परमात्म स्वरूपता को प्राप्त हुए पुरुषों को ही आत्मानंद रूप शाश्वत नित्य सुख प्राप्त होता है किंतु दूसरे जो बाह्य पदार्थों में आसक्तचित्त अविवेकी पुरुष हैं उन्हें यह सुख स्वात्मभूत होने पर भी अविद्या रूप व्यवधान के कारण प्राप्त नहीं हो सकता किंत इसके सिवा नित्यो निम चेतनचेतना एको बहुनाम जो विधाति काम तमाम ये नुपश्य धीरा तातिशाश्वती नेतरेशा जो अनित्य पदार्थों में नित्य स्वरूप तथा ब्रह्मा आदि चेतनों में चेतन है और जो अकेला ही अनेकों की कामनाएं पूर्ण करता है अपने बुद्ध में स्थित उस आत्मा को जो विवेकी पुरुष देखते हैं उन्हें को नित्य शांति प्राप्त होती है औरों को नहीं नित्यो अविन्याश्य नित्याम विनाशिनाम चेतन चेतना चेतणाम ब्रह्मादीनाम प्राणिनाम अग्निमित्तकना उदकादीना आत्मचैतन चेत किसका संसारिण कर्मा कामफला स्वाग्रह एको का अनेकेशा अनायासने प्रयती तमत्मस्थ ये अन्पश्य धीरा ताति उपहृति शाश्वती नित्या स्वात्म अनेवम विधान जो अनित्यो नाशवाणों में नित्य अविनाशी है चेतन ब्रह्मा आदि अन्य आदिअनचेत प्राणियों का भी चेतन है जिस प्रकार जल आदि दाह शक्ति शून्य पदार्थों का दाहकत्व अग्नि के निमित्त से होता है वैसे ही अन्य प्राणियों का चेतनत्व स्वात्म चैतन्य के निमित्त से ही है इसके सिवा वह सर्वज्ञ तथा सर्वेश्वर भी है क्योंकि वह अकेला ही बिना किसी प्रयास के अनेक सकाम और संसारी पुरुषों के कर्मान रूप भोग यानि कर्मफल तथा अपने अनुग्रह रूप निमित्त से हुए भोग विधान करता अर्थात देता है जो धीर बुद्धिमान पुरुष अपने आत्मा में स्थित उस आत्मदेव को देखते हैं उन्हें को शाश्वती नित्य यानी स्वात्मभूता शांति उपरति प्राप्त होती है अन्य जो ऐसे नहीं हैं उन्हें नहीं होती तदे तद त मे अनिर्देश परम सुखम कथम तो तद्जानीयाम कि भाति विभाति भा। उसे इस आत्म विज्ञान को ही विवेकी पुरुष अनिर्वाच्य परम सुख मानते हैं उसे मैं कैसे जान सकूँगा क्या वह प्रकाशित हमारी बुद्धि का विषय होता है अथवा नहीं विज्ञानं सुखं अनिर्देश्यं निर्दुम अशक्यम पर्म प्रकृतपुरषवा अगोचरम अपि संवृत्त शना ब्राह्मणास्ते यदेत प्रत्यक्षमेवती मनते कथम नूत कथम नूक प्रकारेण तत्खम विजानीयां इदम विद्दत्म बुद्धि विषयपाद यथानिवृत्सना यते कि दीप्यते प्रकाशात्मक तद्योस्मदबुद्धि गोचर भातिप दृश्यते कि वाने यह जो आत्मविज्ञान रूप सुख है वह अनिर्देश्य कथन करने के अयोग्य परम अर्थात प्रकृष्ट और साधारण पुरुषों के वाणी और मन का अभिशय भी है तो भी जो सब प्रकार की ऐशनाओं से रहित ब्राह्मण लोग हैं वे उसे प्रत्यक्ष ही मानते हैं उस आत्म सुख को मैं कैसे जान सकूंगा? अर्थात निष्काम यतियों के समान वह यही है इस प्रकार उसे कैसे अपनी बुद्धि का विषय बनाऊंगा? वह प्रकाशस्वरूप है सो क्या वह भासता है हमारी बुद्धि का विषय होकर स्पष्ट दिखलाई देता है या नहीं अत्रोत्तरदम भाति च विभाति चेत कथम इसका उत्तर यही है कि वह भास्ता है और विशेष रूप से भास्ता है किस प्रकार शो कहते हैं सर्व्रकाशक का अप्रकाशत्व न त्र सूर्यो भाति न चंद्रता भाति कुल्नि तमेवति सर्व तषा सर्विद विभाति वहाँ उस आत्मलोक में सूर्य प्रकाशित नहीं होता चंद्रमा और तारे भी नहीं चमकते और न यह विद्युत ही चमचमाती है फिर इस अग्नि की तो बात ही क्या है उसके प्रकाशमान होते हुए ही सब कुछ प्रकाशित होता है और उसके प्रकाश से ही यह सब कुछ भासता है न त्र तस्मिन स्वात्मभूते ब्रह्मणी सर्वाभासकोपी सूर्यो भाति तद्रह्म न प्रकाशयति तथा न चंद्रतारकम् नेमा चंद्रताक नीवा विद्युत कुतोयम् कम अस्मदृष्टिगोचर अग्नि किम् बहुना आदिकम् सर्वं भाति तत्में परमेश्वर भातप्यम अनुदीप्यते यमुका संयोगाद्नि दहंतम अनुदहती न स्वस्तस्तद्वत तस्व भाषा दिप्या सर्विदम सूर्यादि विभाति वहां उस अपने आत्मस्वरूप ब्रह्म में सब को प्रकाशित करने वाला होकर भी सूर्य प्रकाशित नहीं होता अर्थात वह भी उस ब्रह्म को प्रकाशित नहीं करता उसी प्रकार ये चंद्रमा तारे और विद्युत भी प्रकाशित नहीं होते फिर हमारी दृष्टि के विषयभूत इस अग्नि का तो कहना ही क्या है अधिक क्या कहा जाए यह सूर्य आदि जो कुछ प्रकाशित हो रहे हैं वे सब उस परमात्मा के प्रकाशित होते हुए ही अनुभाषित हो रहे हैं जिस प्रकार जल और उल्मुख जलते हुए काष्ठ आदि अग्नि के सहयोग से अग्नि के प्रज्वलित होते हुए ही दहन करते हैं उसी प्रकार उसके प्रकाश तेज से ही ये सूर्य आदि सब प्रकाशित हो रहे हैं यत च विभाति च चिभाति चुनेन भाषा नहि तस् ब्रमणो भारूपगम्य नो विद भाषनम कर्त शक्य घटादीनाभाषक दर्शना भाषा चादीतिया तद्दर्शना क्योंकि ऐसा है इसलिए वही ब्रह्म प्रकाशित होता है और विशेष रूप से प्रकाशित होता है कार्यगत नाना प्रकार के प्रकाश से उस ब्रह्म को की प्रकाश स्वरूपता स्वतः सिद्ध है क्योंकि जिसमें स्वतः प्रकाश नहीं है वह दूसरे को भी प्रकाशित नहीं कर सकता जैसा कि घटादि का दूसरों को प्रकाशित करना नहीं देखा गया और प्रकाशस्वरूप आदित्यादि का दूसरों को प्रकाशित करना देखा गया एते श्रीमद् ये श्रीमद्परमहंसपरिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत शिष्य भगवत्ज्यदशिष्य श्रीमद्दार्य शत श्री कठोपनिषद भाष्ये द्वितीयाध्याल भाष्य समाप्तम्